महाभारत शांति पर्व ठ सप्तमोध्याय उत्तम अधम ब्राह्मणों के साथ राजा का वर्ताव युधिष्ठिर्वाच स्वकर्मण्य परे युक्ता तथै तो कर्मणे तेषा विशेषमाचक्ष ब्राह्मणा पितामह युधिष्ठिर ने पूछा पितामह कुछ ब्राह्मण अपने वर्णोचित कर्मों में लगे रहते हैं तथा दूसरे बहुत से ब्राह्मण अपने वर्ण के विपरीत कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं उन सभी ब्राह्मणों में क्या अंतर है यह मुझे बताइए विद्या लक्षण संपन्ना सर्वत्र एते ब्रह्म समाराजन ब्राह्मणा परिकीर्ति भीष्मी ने कहा राजन जो तो विद्वान उत्तम लक्षणों से संपन्न तथा सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाले हैं ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मा जी के समान कहे गए हैं ऋग यजो सम्पन्ना श्वेकता ए ते देव समाराजन ब्राह्मणा नाम भवंत्युत नरेश्वर जो ऋग यजो और साम वेद का अध्ययन करके अपने वर्णोचित कर्मों में लगे हुए हैं वे ब्राह्मणों में देवता के समान समझे जाते हैं जन्म कर्म विही कदा एक जो अपने जाति कर्म से हीन हो कुसित कर्मों में लगकर कर ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुके हैं ऐसे लोग ब्राह्मणों में शुद्र के तुल्य होते हैं अस्रोत्रया सर्व एव सर्वे चाता धार्मिक जो ब्राह्मण भेद शास्त्रों के ज्ञान से शून्य है तथा जो अग्निहोत्र नहीं करते हैं वे सभी शुद्र तुल्य हैं धर्मात्मा राजा को चाहिए कि इन सब लोगों से कर ले और बेगार करावे आह्वाज का देवध कान्ना छत्रा ग्राम याज ब्राह्मण चांडाल महापथिक पंचमाल न्यायालय में या कहीं भी लोगों को बुलाकर लाने का काम करने वाले वेतन लेकर देव मंदिर में पूजा करने वाले नक्षत्र विद्या द्वारा जीविका चलाने वाले ग्राम पुरोहित तथा पांचवे महापथिक अर्थात दूर देश के यात्री या समुद्र यात्रा करने वाले ब्राह्मण चांडाल के तुल्य माने जाते हैं मृक्षदेश यही कैचि पापेरिता नरि गो ब्राह्मणस्ताल प्रेह जो कोई मृक्ष देश है और जहाँ पापी मनुष्य निवास करते हैं वहाँ जाकर ब्राह्मण इस लोक में चांडाल के तुल्य हो जाता है और मृत्यु के बाद अधोगति को प्राप्त होता है रात्या शुद्राश्चाजा संप्य नरक प्रतिपद्य संस्कार भ्रष्टेक्ष तथा शुद्रों का यज्ञ कराकर पतित हुआ अधम ब्राह्मण इस संसार में अभ्य पाता और मरने के बाद नरक में गिरता है ब्राह्मणो ऋग्जो सांढ़ विप्लव कल्प में कम कृमि सोथ नाना जो मूर्ख ब्राह्मण ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का विप्लव करता है वह एक कल्प तक नाना प्राणियों के का कीड़ा होता है ऋत्विकोहितो मंत्रो तो वार्ता अनुकर्षक राजन ब्राह्मणा नाम भवंतुत राजन ब्राह्मणों में से जो ऋत्विज राजपुरोहित मंत्री राजदूत अथवा अच्छा संदेशवाहक हो वे छत्री के समान माने जाते हैं अश्वरोहा गजारोह रथ नोत पदार्थे वैश्य समाराजन ब्राह्मणा नाम भवन त्युता नरेश्वर घुड़सवार हाथी सवार रथी और पैदल सिपाही का काम करने वाले ब्राह्मणों को वैश्य के समान समझा जाता है महीपति एक भ्यो बलिमा सो मही यदि राजा के खजाने में कमी हो तो वह इन ब्राह्मणों से कर ले सकता है केवल उन ब्राह्मणों से जो ब्रह्म जी तथा देवताओं के समान बताए गए हैं कर नहीं लेना चाहिए अब्राह्मणा वित्तस्य स्वामी राजेति वैदिक चिर चे राजा ब्राह्मण के सिवा अन्य सब वर्णों के धन का स्वामी होता है यही वैदिक सिद्धांत है ब्राह्मणों में से जो कोई अपने वर्ण के विपरीत कर्म करने वाले हैं उनके धन पर भी राजा का ही अधिकार है विकर्मस्थाचनोपेक्षा विप्राज्ञा कथं नियमया संविब्ष्चर्माग्रह कारण राजा को कर्म भ्रष्ट ब्राह्मणों के किसी प्रकार उपेक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि धर्म पर अनुग्रह करने के लिए उन्हें दंड देना और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की श्रेणी से अलग कर देना चाहिए ये यस राजस्ते नोति वही द्विज राजपराधम तम मनंते तोजना राजन जिस किसी भी राजा के राज्य में यदि ब्राह्मण चोर बन जाता है तो उसकी इस परिस्थिति के लिए जानकार लोग उस राजा का ही अपराध ठहराते हैं राजन विदो, विदो नरेश्वर यदि कोई वेदवेत्ता अथवा स्नातक ब्राह्मण जीविका के अभाव में चोरी करता हो तो राजा को उचित है कि उसके भरण पोषण की व्यवस्था करे यह वेद वेदताओं का मत है सचेनो परिवर्तित कृतवृत्ते परम तप त्या तस्मा देसा सब परम तप यदि जीविका का प्रबंध कर देने पर भी उस ब्राह्मण में कोई परिवर्तन न हो वह पूर्व चोरी करता ही रह जाए तो उसे बंद बांधों सहित उस देश से निर्वासित अपह सुन्यम अहिंसाथिपनम दम सत्यम तपोदानम एक ब्राह्म लक्षणम यज्ञ वेदों का अध्ययन किसी की चुगली न करना किसी भी प्राणी को मन वाणी और क्रिया द्वारा क्लेश न पहुँचाना अतिथियों का पूजन करना इंद्रियों को संयम में रखना सच बोलना तप करना और दान देना यह सब ब्राह्मण का लक्षण है इस श्री महाभारत शांति परमढ़ि राजधर्मानुशासन परमढ़ सठ सप्तम ध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में छिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ